श्रीमद्भागवत महापुराण वीरभद्रकृत दक्ष विध्वंस और दक्ष मैत्रिये उवाच भव्यादनमतेसत्ताया अवगम्य नारदा सपाषद सैन्य विदा विद्रावित क्रोधम अपारदधे क्रुद्ध सुदुट सधुर्जटे जटातावन्नीषो ग्ररोचित उत्तरुद्रसत्थि हसन गंभीरनादो विससर्जता तथिका तनुवा स्वृसन्दिव कराल हमाली श्री जी कहते महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसके यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मार कर भगा दिया है तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपट के समान दिप्त हो रही थी और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था उसके हजार भुजाएं थी मेघ के समान श्याम वर्ण था सूर्य के समान जलते हुए तीन नेत्र थे विकराल दाढ़े थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे तम किम करो मे तिगणतमाह बद्धांजलि भगवान भूतनाथ दक्षम शयज्ञ जहीं मदटा तम अग्रणी रुद्रवटाशको मे जब उसने हाथ जोड़कर पूछा भगवन मैं क्या करूं तो भगवान भूतनाथ ने कहा वीरभद्र तू मेरा अंश है इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तु तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे आज्ञप्त एवं परिचक्रे तदात्मा नम घटता महीय सांता प्यारे विदुर जी जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ अन्यमान शतरुद्रपाशदय भृतम न सुभरव उद्यम्य शोलम जगदंत कांतकम सपरावदूषणाही भोशन वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपराधि आभूषण छनन छनन बसते जाते थे यजमान अथ ऋत्ज कुदीक्षणतन कुत एकजो भूते इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज यजमान सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी तब वे सोचने लगे अरे यह अंधेरा कैसे होता जा रहा है यह धूल कहाँ से छा गई वाता नहि वह प्राचीन बरहे जिवती हो ग्रदंड गावो न काल्यंत इदम कुुना कि प्रणयाय कल्पते इस समय न तो आंधी ही चल रही है और न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं क्योंकि अपराधियों को दंड देने वाला राजा प्राचीन अभी अभी भी जीवित है गांवों के आने का समय भी नहीं हुआ है फिर यह धूल कहां से आई क्या इसी समय संसार का प्रय तो नहीं होने वाला है प्रसूत में श्रास उद्योग उचुर्विपाखो वृजनश्यप्यीना दुहितृण प्रजे सहता सतीम अवद्या तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराधा सती का तिरस्कार किया था मालूम होता है यह उसी पाप का फल है अथवा हो न हो यह संघार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजोट को बिखेरकर तथा शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिंध जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्ठहाय दिशाएँ विदीर्ण हो जाती है अमरसय्त्मस मण्युप्लुतम कोपयतो विधातुः उस समय उनका तेज असह्य होता है वे अपनी भौहे टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्धस जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है बहुत मन धन नक्षस्य मुहुर्मात्मेमा प्रसो भयावहादि विभूमौ च पर्यप जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह तरह की बातें कर रहे थे कितने में ही आकाश और पृथ्वी में सब ओर सहसत्रो भयंकर उत्पात होने लगे तावस्द्रानु चर मखो महान नानाजुध वाम कैरुदाजुधे पिंगय पिशंग मकरो नहीं। पर्याद विदुर जी, इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे उनमें कोई बौले कोई भूरे रंग के कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे तथा परे सदा उनमें से किन्हीं ने प्रागवंश यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खम्भों के बीच में आड़े रखे हुए डंडे को तोड़ डाला किन्हें यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित आग्निध्य शाला को तोड़ दिया ने और पाक शाला को तहस नहस कर डाला तथा कुंडे स्व मुत्र के चिन्ह विफुर ख मुनि त एके पत्नी तेज्रहुर्देवान्त्यासन्ना पलायिताबंध मणिमा वीरभद्र प्रजापति चंडी सहूषण देव भगम नंदीश्वरो गृह किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए किन्हीं अग्नियों को बुझा दिया किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्ही ने वेदी की सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला कोई कोई मुनियों को तंग करने लगे कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया मणिमान ने भृगो ऋषि को बांध लिया वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडीश ने पूषा को और नंदेश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया सर्व तेज्यो दृष्टा सदस्य सदि कस तैरद्यम सुभृश्रावभिर्णय गधा द्रवन भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहां जितने ऋत्विज सदस्य और देवता लोग थे सब के सब जहां तहां भाग गए जोहत श्रुवहस्तणी भगवान्व भृगो लुलुंचे सदसीम श्रु दर्शय भगस नेत्रे भगवान्तिषा भुवि उज्जहार सदस्थोक्षण य उन्होंने क्रोध में भरकर भगदेवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली क्योंकि जब दक्ष देवसभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए श्राप दे रहे थे उस समय इन्होंने दक्ष को सैन देकर उकसाया था इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंगराज के दांत उखाड़े थे उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दाँत तोड़ दिए क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियाँ दी थी उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे आक्रम्यो रिदक्षारेण हेतिदे तुरु नो त्रंबक शस्त्र हर फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेजधार वाले तलवार से उसका सिर काटने लगे परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे दृष्टि संपनम पशूना सपतिर्मुखे यजमश का दा स्थि साधुवादस्थ कर्म तस्था भूत प्रेत पिताचा अन्चय जु तथिस्त दक्षिणाग्नावर्षित तब उन्होंने यज्ञ कुंड में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था उसे देखकर उसी प्रकार दक्षरूप उस महा यजमान पशु का सिर धर से अलग कर दिया यह देखकर भूत प्रेत और पिशाचादी तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के तल, दल वालों में हाहाकार मच गया वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट गए हिते भागवते महापुराणे पारमहश्याम सहितायाम चतुस्क दक्षिज विध्वंसो नाम पंचम